अनोशो टॉक मरो हे जोगी मरो नंबर इलेवेन कथनी कथे बोलिए वेद पढ़े सुनाती रही सो गुरु हमारा हम रहे ताकासा रहता हमारे गुरु बोलिए हम रहे ते राम मनमानी तो संग अवध सा ज्ञान बिचारी ताम झील मिले ज्योति उजाली जहाँ जोगता रोगन व्याप ऐसा पर शि गुरुकर्ण तन मन सु पर जान ते तो को पछी मरना अवधु ऐसा ज्ञान विचारी काल न मीट्या जन्न जाल न छूट तप करी हो वान सुर कुल का नास करें मति कोई जे गुरु मिला न पूरा अवधु ऐसा ज्ञान बिचारी चारी सप्तात का काया पिंजरा तामही जुगती बिन सुआ सतगुरु मिले तो उबर बाबू नहीं तो पर लतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो पर ल हाथ पकड़े आस्था का चल रहा हूं कौन जाने पहुंच पाऊंगा सरे मंजिल की भटका ही करूंगा आज क्या है दुख भरी लंबी कहानी कल न जाने क्या लिए बैठा हुआ हो दर्द ही या चैन भी कुछ शांति भी कुछ अनवरत अनुराग का प्रतिदान भी कुछ श्रमित तन कहता कि रुक जाओ तनिक विश्राम कर लो हरे हो लो किंतु ढलता जा रहा है दिन उतरती आ रही है रात मंजिल का पता अब भी नहीं है चलो पग चलते चलो पग यात्रा लंबी है यात्रा कठिन भी अनंत अनंत जन्मों के बाद भी पहुंचना हुआ नहीं निश्चित ही उलझाव है और उलझाव कुछ ऐसा है कि बाहर होता तो शायद सुलझ भी जाता उलझाव यात्री के भीतर रास्ता कितना ही लंबा होता पार कर लिया जाता है, लेकिन पैरों में ही कुछ भूल है चलने में ही कुछ भूल है पहले कदम से ही भ्रांति शुरू हो जाती तो फिर मंजिल कैसे मिले इस सत्य को खूब विचारना यहां तुम नए नहीं हो कोई भी नया नहीं है। अनंत अनंत जन्मों की यात्रा पीछे पड़ी है पर अब तक पहुंचना नहीं हुआ है अब तक भटकना ही हुआ है और बात और भी उलझन की हो जाती है क्योंकि जो जानते हैं वे कहते हैं कि चाहो तो अभी मिलन हो जाए चाहो तो अभी मंजिल मिल जाए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा जिसे तुम खोजते तुम्हारे भीतर मौजूद है जरा आंख फेरने की बात मगर आंख फिरती नहीं भीतर कुछ सूझता नहीं जो भी दिखाई पड़ता है बाहर और बाहर मिलन होता नहीं आदमी बाहर है और परमात्मा भीतर इससे वियोग भी है योग का एक ही अर्थ होता है जहां परमात्मा है वहीं हम भी हो जाएं। अपने घर लौट आओ तो योग हो जाए यात्रा कठिन और लंबी हो गई है क्योंकि तुम बाहर खोज रहे हो और बाहर उसे खोया नहीं वह खोजने वाले में बैठा है तुम कहां जा रहे हो तुम्हारा सब जाना व्यर्थ है आओ घर आओ अपने पर लौट आओ यह दौड़ की बात नहीं रुक जाने की बात है, ठहर जाने की बात है, शांत निश्चल हो जाने की बात है। और यह बात हो सकती है। हुई है तो हो सकती है एक मनुष्य को हुई है तो सभी मनुष्यों को हो सकती है बुद्ध को हुई कृष्ण को हुई, कबीर को गोरख को तो तुम अपवाद नहीं हो हड्डी मांस मज्जा से जैसे गोरख बने कबीर बने नानक बने वैसे ही तुम भी बने हो और जैसे तुम भटक रहे हो वैसे ही कबीर भी भटके और गोरख भी भटके जरा भी भेद नहीं भेद है तो अंतिम घड़ी में कि गोरख पहुंच गए तुम अभी नहीं पहुंचे कहावत है कि हर संत का अतीत है और हर पापी का भविष्य गोरख का अतीत तो और तुम्हारा अतीत तो एक जैसा है जरा सा भेद है कि गोरख का पैर ठीक मंजिल पे पड़ गया है तुम्हारा भी पड़ सकता है तुम भी उतने ही समर्थ हो आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ क्यों बेबसता बेबसी क्या चीज श्रम के सामने जो श्रमिक है वीर है वीरत्व का वरदान उसको जय उसके लिए दुनिया उसी की बाहुबल हो जिस किसी में शक्ति हो श्रृंगार जिसका हौसला हो सांस चलता पथ दिखाता श्रम मिठाता पथ उसी का चल रहा जो धीर गति से शांत मन से लक्ष्य पर आंखें जमाए आदमी हो तो उठो कुछ काम आओ सामने लंबी डगर है पास में में संबल संबल नहीं साथ में साथ नहीं, साथ साथी क्या क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो श्रम तुम्हारा आप ही संबल बनेगा, सक्ति अंदर की तुम्हारी साथ देगी लक्ष्य की महिमा तुम्हारा श्रम हरेगी वृक्ष पथ के झूमकर पंखा झलेंगे वन पखेरू बेहस कर बातें करेंगे पथ तुम्हारा साथ देगा वन तुम्हारा साथ देगा साथ अपना दे सको तो सब तुम्हारा साथ देंगे आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ सोए हो इसलिए मंजिल नहीं मिलती जागो तो मिल जाए आंख खोलो तो मिल जाए तुम जिसे आंख का खोलना कहते हो वह आंख का खोलना नहीं बाहर आंख खुलती है तो भीतर आंख बंद हो जाती आंख एक तरफ ही खुल सकती है तुम दो दिशाओं में एक साथ थोड़ी चल सकोगे दृष्टि की ऊर्जा भी दो दिशाओं में एक साथ नहीं बह सकती बाहर से आंख बंद हो जाती तो भीतर खुल जाती जिसे तुमने आंख का खुला हुआ होना समझा है वही तुम्हारे आंख का बंद होना है बाहर चलते हो तो भीतर नहीं चल पाते बाहर की चाल ठहरे तो भीतर गति अपने से हो जाती गोरख के जिन सूत्रों में हम आज प्रवेश करते हैं वे सभी अंतरयात्रा के सूत्र हैं। मरो हे जोगी मरो मरो मरन है मीठा तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी तीठा गोरख कहते हैं मर जाओ बिल्कुल मर जाओ बाहर के प्रति बिल्कुल मर जाओ अन्य के प्रति बिल्कुल मर जाओ संसार के प्रति बिल्कुल मर जाओ मरो वे जोगी मरो मरो मरन है मीठा किसी अद्भुत बात कहते कि मरो मृत्यु बड़ी मीठी क्योंकि बाहर तुम मिले मरे कि भीतर का जीवन मिला तिस मरनी मरो एक खास मरण की बात कर रहे हैं एक खास मरने की कला की बात कर रहे हैं तिस मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख दिठा गोरख कहते हैं मैं भी मरा बाहर के प्रति मरा और फिर बड़ी मिठास उपलब्ध हुई बड़ी मधुरिमा उतरी बड़ा प्रसाद बरसा मैं बाहर के प्रति मरा तो भीतर के प्रति जगा और जिया और वहां मैंने देखा वहां दर्शन हुआ जब तक वह दर्शन नहीं हुआ तब तक अंधा था हम आंख के अंधे हैं अगर स्वयं को ना जान ले और फिर आंखें ना भी हो तो कोई फिक्र नहीं जिसने स्वयं को जाना उसकी आंख खुल गई उसके अंतस्त चक्षु खुल गए और वही असली चक्षु है जो स्वयं से ही परिचित नहीं है उससे ज्यादा दैनीय दीन और दरिद्र और कौन होगा कैसे हो यात्रा शुरू कहां से हो यह या यात्रा शुरू कथनी कथे सुशिष बोलिए वेद पढ़े सुनाती रहनी रहे सुगुरु हमारा हम रहता का साथी यह यात्रा गुरु के मिलन से शुरू होगी गुरु शब्द बड़ा प्यारा है दो प्रतीक शब्दों से बना है गू का अर्थ होता है अंधकार गुरु का अर्थ होता है प्रकाश जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले वह गुरु तम सोमा ज्योतिर्गमे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो जब तुम्हें कोई व्यक्ति मिल जाए जिसने प्रकाश में तुम थोड़ी झलक उस प्रकाश की पाओगे जो उसने देखी जो हिमालय होकर लौटा हो उसकी तरंग में तुम्हें हिमालय की थोड़ी सी शांति का अनुभव होगा जो अभी अभी बगिया से भ्रमण करके आया हो उसके वस्त्रों में भी फूलों की गंध थोड़ी अटकी अटकी रह गई होगी जो अभी अभी स्नान करके आया है तुम उसके पास एक ताजगी अनुभव करोगे ठीक ऐसा ही जिसने भीतर को देखा है जागा है जिया है उसकी आंखों की झलक उसके व्यक्तित्व का भाव उसके चेहरे की महिमा उसकी मौजूदगी की तरन बदल जाती तुम उसके पास बैठोगे तो प्रकाश की यात्रा शुरू हो जाएगी कथनी कथ है सुशिष बोलिए लेकिन कैसे पहचानोगे यहां बड़े पंडित हैं संसार में उन्हें वेद कंठस्थ थे वे उपनिषदों पर टीकाएं करते उन्होंने गीता की मात्रा मात्रा शब्द शब्द का विश्लेषण किया है कुरान उनकी जवान पर है कि बाइबल पढ़ने की उन्हें जरूरत नहीं है कंठस्थ है बहुत पंडित है। पंडित की वाणी में जीवन नहीं होता पंडित से गुरु का धोखा मत खा जाना जो पंडित के चक्कर में पड़ गया वह तो बुरी तरह भटकेगा अंधा अंधा ठेडिया दोनों को पड़ वह तो ऐसे ही है जैसा किसी अंधे आदमी ने किसी दूसरे अंधे आदमी को राह दिखाई हाथ पकड़ा मार्ग सुझाया दोनों कुएं में गिरेंगे इससे तो अंधा अकेला ही चलता तो सात टटोल टटोल के चलता संभल के चलता कुएं में गिरने से बच जाता लेकिन अब तो अकड़ के चलेगा सोचेगा कि कोई तो मेरा हाथ पकड़े किसी आंख वाले का साथ है इस दुनिया में अगर पंडित विदा हो जाएं तो इतना अधर्म न रहे जितना है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुद ही सोच समझ के चलने लगे अब कोई सहारा नहीं अब किसी आंख वाले का हाथ में हाथ नहीं तो अपनी ही लाठी को टटोलो टे इतनी भूल चूके ना हो दुनिया में इतना अधर्म ना हो लेकिन जब ये भरोसा हो अंधे को कि कोई तो हाथ पकड़े है फेंक देता अपनी लकड़ी वही उसकी आंख थी वह भी फेंक बैठा अब तो चल पड़ता है संधे का हाथ पकड़ के और ये जो उसे ले चला है नेतृत्व दे रहा है अगर खुद भी अंधा है तो बड़े खतरे में और खतरा ऐसा है कि जो पीछे चल रहा है वो सोचता है कि मैंने आंख वाले का हाथ पकड़ा है और जिसका हाथ पकड़ा है वो सोचता है जब इतने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं तो जरूर ही मैं आंख वाला होऊंगा अन्यथा इतने लोग धोखा खा सकते थे जब तुम पर कोई भरोसा कर लेता है तो तुम्हें अपने पर भरोसा आ जाता है। तुम्हारा भरोसा अपने पर भरोसा भी उधार होता है चार लोग तुम्हें मानने लगते हैं कि तुम ज्ञानी हो तो तुम भी अपने इतने लोग गलत थोड़ी मानते होंगे इतने अंधे थोड़ी होंगे दुनिया में तो मेरी भ्रांति ही थी कि मैं सोचता था कि मुझे पता नहीं मुझे पता है। दूसरे लोग तक मानने लगे इस तरह बड़ी उपद्रव की बात हो गई पीछे चलने वाला सोचता है तुम्हारे शब्दों की बात जिनमें की वेदों का है है तो सोचता है जानते हो तुम सोचते हो कि पीछे वाला जब मेरा हाथ पकड़े तो जरूर मेरे पास आंख होगी तुम भी लकड़ी फेंक देते हो यह भयंकर स्थिति मनुष्य की है तो कसोटी देते हैं गोरख कथनी कथे सुशिश बोलिए जिसे वेद कंठस्थ हो जो सुंदर वचन दोहरा रहा हो पुनरुक्त कर रहा हो उसे शिष्य से ज्यादा मत समझना अभी गुरु होना तो बहुत दूर अभी तो वह शिष्य स्वयं है जिसके पास उधार ज्ञान हो वह तो अभी स्वयं ही विद्यार्थी अभी तो उसके पास अपना दिया नहीं जला। अभी तो उसने अपनी ज्योति नहीं पाई अभी तो जो भी बोल रहा है सब उदरण है सब उधार है उच्छिष्ट है, कथनी कथे सुशिष बोली जिसे विद्यार्थी दोहरा देते जाके परीक्षा में लिखाते कुछ भी उन्हें पता नहीं कि क्या लिख रहे हैं जो उनके शिक्षकों ने कहा है वही लिखाते, थे जैसा कहा है वैसा ही लिखाते इसकी चिंता भी नहीं करते कि ठीक भी है या गलत है मैं विद्यार्थी था मेरे जो शिक्षक थे उनका मुझसे अति प्रेम था एम की अंतिम परीक्षा उन्होंने मुझे कहा कि ख्याल रखना जो किताबों में लिखा है वही लिखना रत्ती भर इधर उधर की बात मत करना तुम्हें गलत भी मालूम पड़े तो भी वही लिखना जो किताबों में लिखा है मुझे जानते थे कि मैं वही लिखूंगा जो मुझे ठीक लगता है मैंने वही लिखा भी जो मुझे ठीक लगता है मगर परीक्षा में जो लिखा गया था वह तो उन्होंने किसी तरह संभाल लिया फिर एक मुखाग्र परीक्षा भी थी अंतिम उसमें तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि अब तो दूसरे विश्वविद्यालय के शिक्षक आ रहे हैं अब मेरे हाथ में बात नहीं अब तो तुम ठीक वही कहना जो किताब में लिखा है नहीं तो मैं भी कुछ सहायता नहीं कर सकूंगा वे शिक्षक आए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रधान थे बुजुर्ग थे उन्होंने मुझसे पहला ही प्रश्न पूछा कि भारतीय दर्शन की क्या विशिष्टता है मैंने उनसे कहा कि दर्शन भी भारतीय और अभारती हो सकता है मेरे प्रोफेसर मेरे पास ही बैठे थे वो मेरी टांग में टांग मारने लगे कि तुम्हें जवाब देना है तुम्हें सवाल नहीं पूछना है जब मैंने उनकी टांग की कोई फिक्र नहीं की तो मेरा कुर्ता खींचने लगे तो मैंने अलीगढ़ से आए हुए प्रोफेसर को कहा कि मैं बहुत अड़चन्न हूं मैं आपका उत्तर दू कि मेरे प्रोफेसर टांग में टांग मारते मेरा कुर्ता खींचते मैं इनकी फिक्र करू मेरे शिक्षक तो बहुत घबरा गए उन्होंने कहा भी कोई कहने की बात थी मैंने कहा कि भारतीय दर्शन और गैर भारतीय दर्शन ऐसा भेद हो नहीं सकता दर्शन तो दर्शन है दर्शन का अर्थ दृष्टि तो फिर जीसस की हुई की कृष्ण की भेद क्या होगा सफेद चमड़ी वाला देखे कि काली चमड़ी वाला देखे भेद क्या होगा चमड़ी से कुछ आंखों के रंग बदल जाएंगे देखने के ढंग बदल जाएंगे जिन्होंने पश्चिम में भी देखा है उन्होंने वही देखा है जो पूरब में देखा है ने वही देखा जो बुद्ध ने देखा पाइथागोरस ने वही देखा जो पार्श्वनाथ ने देखा जरा भी भेद नहीं और जिनने भिन्न भिन्न देखा वे संबंधे आंख वालों ने एक ही देखा तो मैंने उनसे पूछा अगर दर्शन शास्त्र में आंख वालों की ही गिनती करो तो कभी भी कहीं भी किसी ने देखा हो तो एक ही बात देखी और अगर अंधों की भी गिनती करते हो तब तो फिर हिसाब लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा पर अंधों की गिनती दर्शन शास्त्र में होनी नहीं चाहिए दर्शन शास्त्र में तो सिर्फ दृष्टाओं की गिनती होनी चाहिए मेरे प्रोफेसर को तो पक्का हो गया कि ये परीक्षा गई मगर अलीगढ़ से आए उन बुजुर्ग को बात बहुत जमी उन्होंने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस तरह कि ये भेद ठीक नहीं हमने तो मान ही लिया है कि भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन तुम्हारा उत्तर किताब का तो नहीं है मगर उत्तर सही उन्होंने मुझे निन्यानवे अंक दिए सौ में से मैंने पूछा एक आपने कैसे काटा कुछ गलती हो तो मुझे आप बता दें उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी गलती के लिए नहीं काटा ये तो केवल अपनी रक्षा के लिए तो लोग सोचेंगे कि मैंने पक्षपात किया सौ के सौ दे दी सौ ही देने चाहिए मुझे क्षमा करो दिए नहीं जाते सो ही दिए जाने चाहिए मगर दिए नहीं जाते नियम से अगर मैं सौ के सौ दे दूं तो ऐसा लगेगा कि कुछ पक्षपात किया है इसलिए न दे रहा हूं एक पंडित है लकीर का फकीर जैसा किताब में लिखा है तोते की तरह दोहरा देता है न सोचता न विचार करता न मनन है न चिंतन है न ध्यान है वह विद्यार्थी विद्यार्थियों से सावधान रहना उन्हें तो अभी स्वयं ही पता नहीं कथनी कथे सुष बोलिए वेद पढ़े सुनाती और जो अभी वेद पढ़ ही रहा है वो तो शिष्य से भी गया बीता है शिष्य को तो कहते हैं बेटा गुरु का बेटा पुत्र और वेद पढ़े सुनाती वो तो बेटे का बेटा उसकी तो गिनती ही मत करना अभी पढ़ ही रहा है एक तो तोता बन गया है एक अभी तोता बन ही रहा है उसकी तो कोई गिनती ही मत करना रहनी रहे सो गुरु हमारा फिर कौन गुरु रहनी रहे सो गुरु हमारा यह प्रश्न शास्त्रों का नहीं जीवन का है जो परमात्मा को जी रहा हो वही हमारा गुरु परमात्मा को जी रहा हो फिर तो वेद कुरान और बाइबल से कोई संबंध ना रहा फिर तो फूलों से वृक्षों से चांदारों से कहीं ज्यादा संबंध हो गए परमात्मा फैला है चारों तरफ ये महोत्सव उसकी ही आनंद लीला है जो इस उत्सव में मग्न हो जो उस इस उत्सव में लवलीन हो जो जीरा हो इस उत्सव को जो परमात्मा से मिले जीवन को प्रसाद की तरह स्वीकार करके नृत्य मग्न हो जो डूबा हो इस अहिर्ण में ये जो ओंकार व्याप्त है ये जो कणकण अस्तित्व का नृत्य मग्न है लीन है ऐसा जो लीन हो इसमें जो लीन हो ऐसे जिसके जीवन के पास उत्सव की आभा हो जिसके पास पहुंच के नाचने का मन होने लगे, जिसके पास बैठकर झरझर आनंद के आंसू बहे हृदय गदगद हो बस उसे ही रहनी रहे गुरु हमारा जिसके रहने में वेद हो जिसके उठने बैठने में गीता हो जिसके खाने पीने में पूजा हो प्रार्थना हो आराधना हो अर्चना हो जिसकी आंखों में आंखों की झलक में कुरान हो उसे गुरु मानना यह बात शब्दों की नहीं शब्दों के दोहराने की नहीं अस्तित्वगत हो जिनसे वेद पैदा हुआ था उन्हें तो कुछ वेद पता नहीं था उसके पहले तो वेद था ही नहीं जिनसे वेद बहा उन्हें तो वेद कंठस्थ नहीं था कंठस्थ होता भी कैसे उसके पहले तो वेद था ही नहीं जिनसे वेद बहा बिना वेद को जाने वैसी ही घटना फिर क्यों नहीं हो सकती फिर भी हो सकती क्योंकि परमात्मा पक्षपाती नहीं अगर वेद के ऋषियों से बह सका व्रीत की अपूर्व ऋचाओं का जन्म हुआ था तुमसे भी बहेगा द्वार दो राह दो मार्ग के पत्थर न बनो अवरोध न बनो हट जाओ रित कर दो स्थान सिंहासन खाली करो विराजेगा वही तुमसे भी ऋचा जन्मेगी तुमसे भी रितंबरा बहेगी तुमसे भी मंत्र पैदा होंगे वही गाया था वेद के ऋषियों से वही बोला कृष्ण से वही गुनगुनाया मोहम्मद से वही क्यों तुम्हारे साथ अन्याय करेगा तुम्हारे साथ वही व्यवहार होगा जो सबके साथ हुआ सिर्फ तुम तैयारी दिखाओ रहनी रहे सो हमारा गोरख कहते हैं हमने तो खोज लिया ऐसा एक आदमी तुम भी खोज लेना गोरख ने खोज लिया था मछंद्रनाथ को रहनी रहे सो हमारा हम रहता का साथी और अगर साथ ही जोड़ना हो तो बस उससे जोड़ना जिसके अस्तित्व में जिसके होने में प्रमाण हो परमात्मा का जो स्वयं प्रमाण हो परमात्मा का जिसे देख के भरोसा आए कि ईश्वर है कि ईश्वर होना ही चाहिए जिसकी बांसुरी सुनो तो ओंकार का नाद स्मरण आए जिसका मौन सुनो तो सारे अस्तित्व की शांति तुम पर बरस उठे जिसके पास घड़ी पर बैठ जाओ तो स्नान हो जाए तुम ताजे होकर लौटो नए होकर लौट युवा होकर लौट तुम्हारी धूल झड जाए तुम्हारा दर्पण स्वच्छ हो जाए हम रहता का साथी जिसके कहने में और जिसके करने में भेद ना हो जिसके कथन में और जिसके जीवन में भेद ना हो जिसका कथन और जिसका जीवन एक ही रस से उतप्रोत हो जहां पाखंड ना हो लेकिन मनुष्य को पाखंड की बहुत शिक्षा दी गई तुम्हें कहा ही नहीं गया कि तुम अपनी निजता को स्वीकार करो तुमसे कहा गया है कि तुम तो गलत हो तुम्हें तो आदर्श दिए गए जिनके अनुसार तुम्हें चलना है और स्वभावतः वे सारे आदर्श असंभव है उन असंभव आदर्शों का एक ही परिणाम होता है कि तुम पाखंडी हो जाते तुमसे कहा गया है संसार छोड़ दो त्यागी हो जाओ आदर्श इतनी बार दोहराया गया है कि इसका एक ही परिणाम हुआ है कि जब तक तुम संसार में हो तब तक तुम आत्मनिंदा से भरे रहोगे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो तुम पाप कर रहे हो तुम नरक जाने का आयोजन कर रहे हो और संसार को छोड़ोगे कैसे संसार को परमात्मा ने भी छोड़ा नहीं तुम कैसे छोड़ोगे तुम असंभव करना चाहते हो जो परमात्मा ने नहीं किया वह करना चाहते हो छोड़ जाओगे कहा जहां जाओगे वही संसार है तुम सोचते हो हिमालय पर संसार नहीं तो क्या है ये सारा विस्तार उसी का चांदारों पे भी चले जाओगे तो भी तुम उसी के संसार में हो और हिमालय पर भी भूख लगेगी और प्यास लगेगी और हिमालय पर भी छाया की जरूरत होगी जब धूप आएगी और वर्षा होगी तो गुफा खोदोगे चलो थोड़ा आदिम किस्म का मकान होगा मगर होगा तो मकान खुद ना कमाओगे तो भीख मांगोगे अर्थ कोई और कमाएगा तुम उसकी कमाई खाओगे वेत क्या पड़ा अंतर कहां है तुम कभी भी इस त्याग के आदर्श को पूरा ना कर पाओगे परमात्मा ही त्यागी नहीं परमात्मा परम भोगी इस सारे अस्तित्व के भोग में लीन परमात्मा स्वयं त्यागी नहीं है लेकिन तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने तुम्हें त्याग समझा दिया है इस त्याग के कारण या तो तुम दीन हो जाते हो एक परिणाम कि तुम्हें लगता है कि मैं गर्भित मैं निंदित मैं पापी मैं नारकी मुझसे त्याग नहीं होता या अगर तुम चालबाज हुए चालाक हुए ये तो सीधे साधे आदमी की बात है कि वो समझेगा कि मैं निंदित हो गया मैं भी इसी योग्य नहीं मेरी आत्मा इतनी ऊंची नहीं कि मैं त्याग कर सकूं, ये तो सीधे साधे आदमी की बात है। जो चालबाज है चालाक है होशियार है वो तरकीब निकाल लेगा वो त्याग का आवरण खड़ा कर लेगा घर छोड़ देगा आश्रम बना लेगा लेकिन आश्रम घर का ही दूसरा ढंग है बाल बच्चे छोड़ देगा शिष्य बना लेगा लेकिन शिष्य बाल बच्चे ही है ये पाखंड शुरू हुआ अब इसके कहने और रहने में बड़ा भेद हो जाएगा ये कहेगा कुछ रहेगा कुछ अगर तुम सच में ही वैसे रहना चाहते हो जैसे तुम जीते हो तो तुम्हें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझ लेनी पड़ेगी तुम्हें आदर्शों से मुक्त हो जाना पड़ेगा आदर्श या तो दिन बनाते हैं या पाखंडी तुम्हें सरल होना पड़ेगा सहज होना पड़ेगा तुम्हें जीवन की प्राकृतिक गति के साथ बहना पड़ेगा परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है स्वीकार करो उसने तुम्हें संसार दिया है अंगीकार करो उसने जो दिया है उसे अस्वीकार करना उसका अपमान है तुम जहां हो वहीं जियो छोड़ने छाड़ने भागने भूगने की बातें छोड़ो सरलता से सहजता से और ख्याल रखो वही कहो जो तुम जीते हो उससे अन्यथा मत कहो जो तुम हो उसे वैसा ही प्रकट कर दो नग्न उसे छिपाओ मत आदमियों से छिपा लोगे मात्मा से तो नहीं छिपेगा ना और जो उससे न छिपा उसे छिपाने का फायदा भी क्या है उसके सामने सब प्रगट, तुम जैसे हो अपनी में, में प्रगट हो अपनी नग्नता नग्नता में में अत्यंत वैसे वैसे ही तुम अपने को स्वीकार करो अंगीकार करो तत्क्षण दीनता भी चली जाएगी और तत्क्षण पाखंड भी गिर जाएगा रहने रहे सुगुरु हमारा हम रहता का साथी गोरख कहते हैं कि बस हमने तो उसका साथ खोजा जिसने धर्म को रहना जाना रहता हमारे गुरु बोलिए हम रहता का चेला चेला शब्द तो बड़ा प्यारा है एक तो होता है विद्यार्थी विद्यार्थी का अर्थ होता है जो आया है ज्ञान सीखने किसी भी तरह का ज्ञान गणित हो भूगोल हो इतिहास हो विज्ञान हो किसी भी तरह का ज्ञान सीखने जो आया है वह विद्यार्थी सामान्य सीखने की जिसकी आकांक्षा है वह विद्यार्थी शिष्य कहते हैं उसे जो धर्म सीखने आया है, उसके सीखने की एक विशेष आकांक्षा है गणित नहीं भूगोल नहीं रसायन नहीं भौतिकी नहीं धर्म सीखने आया वह शिष्य मगर आया है सीखने ही, उसका सीखना विशिष्ट है लेकिन है तो सीखना ही गणित शास्त्र नहीं सीखता धर्म शास्त्र सीखता है फिर चेला कौन चेला वह है जो सीखने ही नहीं आया होने आया है अगर गुरु वह है जो हो गया है तो चेला वह है जो होने आया है अगर गुरु वह है जो परमात्मा को जी रहा है परमात्मा को ही लेता है श्वास में भीतर और परमात्मा को ही छोड़ता है श्वास में बाहर जिसकी हृदय की धड़कन धड़कन परमात्मा से ही परिपूर्ण है अगर गुरु वह है तो चेला कौन चेला वह जो ऐसा हो जाना चाहता है जो अपने सब पाखंड को छोड़ने को राजी फिर चाहे कुछ भी कीमत हो चाहे जीवन ही क्यों ना खोना पड़े सब दांव पर लगाने को तैयार है आकांक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं है जीवंत तो अनुभव की है उसे कहते चेला रहता हमारे गुरु बोलिए हम रहता का चेला